और वो लोग दशवांश निकालते थे हर चीज का दसवा हिस्सा निकालते थे तो से एक बार किसी ने पूछा साहब आपका क्या ओपिनियन है इस चैनल के लिए हम पूछना चाहते हैं यरूशलेम चैलेंज के लिए कि आपका ओपिनियन क्या है देने के मामले में युषमत ने बोला बस दशवांश से तुमको टेंशन हो रही है देना छोड़ दो दशवांश मत दो एक काम करो उससे ज्यादा देना शुरू कर दो सर, हम हम लिस्ट में टॉप में आना चाहते हैं हम कंपटीशन को हराकर बिल्कुल हाइट में जाना चाहते हैं ग्लैमर को चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं युष मसीह आप हम यरुशलम चैनल से हैं हमको बताइए हम क्या करें यश मसीह ने बोला बिल्कुल दूसरों का जूता साफ करो क्योंकि जो कोई आगे है वो पीछे कर दिया जाएगा और जो पीछे है आगे कर दे चैनल इंटरव्यू चल रहा था बच्चे आगे तो इंटरव्यू वालों ने बोला बच्चों बैठा बच्चों बैठा सब गोटा कचरे आ गए ये लोग फालतू लोग हटा इनको हमारा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है पर यीशु बोला चैनल वालों से मिनट मिनट जिनको तुम हटा रहे हो ना उनके जैसे बनोगे ना तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा अरे पकड़ के लाओ यार घर पहुंच गया उसको भी लेके आओ यशु मसीह के पीछे चलने का मतलब विरोधाभास का जीवन है सुन लेना इस बात आशीष चाहिए, चाहिए। प्रभु बोलता है रेडी बिल्कुल अपना अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। अरे प्रभु जी आप ये क्या बोल रहे हो हम तो आशीष के लिए आए थे आप बोल रहे हो क्रूस उठाओ आगे बढ़ना है पीछे आ जाओ यीशु मसीह ने हर चीज जो पुराने नियम के अंदर थी उसको पूरा ही नहीं किया उसका लेवल ही बढ़ा दिया और यह अपने इस इंजील के अंदर जब महिमा शब्द का प्रयोग करता है इन चारों के आगे एक और कदम लेकर जाता है और यीशु मसीह के जीवन का प्रयोग करकर वह बोलता है कबोध का, का मतलब है अधीनता सबमिशन और इसलिए जब मसीह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है मैं मेरी मर्जी नहीं मेरी महिमा नहीं मेरे भेजने वाली की महिमा चाहता हूँ मसीह कह रहा है मैं काबोध तो लेकर आया हूँ लेकिन तुम्हारे पुराने अंदाज को हटाकर ही नहीं उसके ऊपर एक और ईंट रखने के लिए आया हूँ कि काबोध केवल वैभव नहीं काबोध केवल ताकत नहीं काबोल के, काबोध केवल समृद्धि नहीं काबोध का मतलब है मेरी नहीं पिता तेरी मर्जी पूरी हो जाए अगर इस पृथ्वी पर कोई था जो अपनी इच्छा कर सकता था कोई था जो अपनी इच्छा पूरी कर सकता था वो प्रभु यीशु मसीह था उसने हजारों को खिलाया एक छोटे से प्लास्टिक के टिफिन में से उसने पांच हजार लोगों को खिलाया बस। अंधी आंखों को उसने खोल दिया अरे भाई स्त्री आई लहू बहती हुई स्त्री आई उन्होंने छुआ और बड़ा हीलिंग मीटिंग नहीं हुआ छुआ और वे चंगे हो गए ऐसी रखने वाला देव नहीं ईश्वर नहीं, क्योंकि वो ईश्वर था लेकिन उसने मानव देह धारण किया और जब वो काबोध में आया काबोध छोड़कर पृथ्वी पर आया वो कहता है मेरा अब यह इच्छा है मेरी महिमा नहीं मेरा काबोध नहीं मेरे भेज भेजने वाले के काबोध को मैं चाहता आप बोल रहे होंगे ये तो यूं ही बोल रहे हैं सात का अठारह निकालिए आप लोग यमुना के अंदर ही सात का अठारह और अगर आपने कुछ भी नहीं सुना वचन में आज तो आप ये जरूर सुन लेना क्योंकि ये क्लाइमैक्स आ रहा है अभी सात का अठारह में प्रभु येशम सीखे चलिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए जो अपनी ओर से है से कुछ कहता है वह अपनी ही काबोध करता है परंतु जो अपने भेजने वाले का काबूद चाहता है वो सच्चा है समझो ना आप नहीं समझ में आया मैं नहीं समझूंगा मैं क्यों समझू समझूंगा तो जीवन बदलना पड़ेगा अरे इसलिए तो इस लकड़ी के बेंच में बैठे हो और चढ़े छोड़ेंगे नहीं आठ का पचास निकालिए यहुना में ही अपन मैं जब नंबर बोल रहा हूं तो यूना में याद रखना यूमत पूछना भजन संहिता है क्या करके आठ का पचास परंतु मैं अपना काबोद नहीं चाहता कौन बोल रहा है जमान लोक बोलिए कौन बोल रहा है जोर से बोलिए ना प्लीज यस मैं अपना काबोद नहीं चाहता कौन बोल रहा है जगत का निर्माता बोल रहा है चुटकी की भी जरूरत नहीं है वो बोल रहा है मैं अपना काबोध नहीं चाहता चौपन उसी का आठ का चौपन देखिए यीशु ने उत्तर दिया यदि मैं आप अपना काबोध करूं तो मेरा काबोध कुछ नहीं परंतु मेरी काबोध करने वाला मेरा पिता है जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है आई सबमिट माई मैं कर सकता हूं मैं चंगा कर सकता हूं मैं लोगों को छुड़ा सकता हूं लेकिन मेरा काबूत इसमें नहीं कि मैंने चमत्कार किया लाइट आ गए। मेरा काबूत इसमें है कि मैं चमत्कार कर सकता हूं लेकिन मेरे इंप्रेशन के लिए नहीं मेरे भेजने वाले को काबूत मिले और मेरे भेजने वाले का काबूत दिखाई दे इसलिए मैं अधीन हो जाता हूं इतना ही होता तो भी अपन हाल करके अपन आमेन बोल देते लेकिन यीशु मसीह एक और कदम आगे ले जाते हैं देखिए ना देने के बारे में हो शारीरिक संबंधों के बारे में हो विवाह के बारे में जो स्टैंडर्ड लो था यीशु मसीह ने हाई कर दिया वही यीशु मसीह अब और भी इसको हाई कर रहे हैं काबूत के बारे में जब लोग मान सम्मान वैभव भरपूरी धन दौलत अगला अगला क्या अगला कहा उसके लिए जब दौड़ रहे हैं यश मसीह बिल्कुल उल्टे हाईवे पे एकदम उल्टे आ रहे हैं रोंग साइड से आ रहे हैं अपनी गाड़ी ऊं करके जा रही इसमें से एकदम उल्टा आ रहे बोल रहे काबोत का एक और अर्थ मैं तुमको आज सुबह बताना चाहता हूं मेरे साथ निकालिए तीन का चौदह कौन सी पुस्तक थैंक यू लिखा है तीन के चौदह में और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अविश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए मैं कई सालों तक मुझे कहने दीजिए हाल तक जब मैं ये आयत पढ़ता था तो मैं ऐसा सोचता था वो दिखाइए प्लीज मैं ऐसा सोचता था कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाते मतलब महिमा देते हैं हम उनको हाईलाइट में लाते हैं लाइट में लाते हैं और गानों में लाते हैं वचन में जब लाते जब हाईलाइट हम करते हैं तो मैं महिमा पाता लेकिन वास्तव में ऊंचा चढ़ाना जोर से बोलिए ऊंचा चढ़ाना जिन जिनकी आंख बंद है वो भी बोलिए ऊंचा चढ़ाना बहुत बढ़िया मिलकर बोलिए ऊंचा चढ़ाना ऊंचा चढ़ाने का मतलब क्या है मालूम मैं आपको बताता हूं ऊंचा चढ़ाने का मतलब क्रोस पर मरना <laughs> अबे लाइट जली अपन क्या सोचते हैं ऊंचा चढ़ाओ मतलब ऊंचा चढ़ाओ ऊंचा चढ़ाओ ईश्म सिंह ने बोला मुझे भी लोग ऊंचा चढ़ाएंगे लेकिन ऊंचा चढ़ाने का मतलब क्रोस का बोध का एक और अर्थ है भाइयों कलिसिया वो है क्रूस आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना बारह का बत्तीस निकाली मेरे साथ कौन सी पुस्तक उससे पहले के पुस्तक का नाम बारह का बत्तीस में लिखा है और यदि देखिये हाँ, देखिए ये ये ये मेरा मेरा मैं आज तक ऐसा सोचता था मैं खुल के बोल रहा हूं मैं आप यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा मैं क्या सोचता था यशु को महिमा दो युशु को लाउड दबा के यशमसी का अर्थ ही उल्टा है बोल रहा है मेरे को पृथ्वी पर से जब तुम क्रूस पर चढ़ाओगे मैं लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा और आय देता हूं मैं आपको और आय देता हूं आप लोग सुन रहे हैं इसलिए चौतीस देखिए बारह का चौतीस पढ़िए ना आप में से कोई पढ़िए बिना नाश्ते के पढ़ रहे हैं। इस पर लोगों ने उससे कहा हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है ये मनुष्य के पुत्र कौन है खैर ओके आगे आइए आप लोग आ, उसी के 13 तेरा कत, इकतीस, तेरा इकतीस जो आदमी यश मसीह को धोखा देने वाला था वह जब रूम के बाहर निकल गया निकलने के बाद यशम सिंह ने बोला अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है काबोध हुआ है अब सोचो ना जो दगा करने जा रहा है जो उसके छुरी घोंपने जा रहा है जब वो रूम के बाहर निकला यश्मी ने बोला मेरा काबोध आ गया है और प्रभु का काबोध प्रकट होने वाला है कि जब मैं अब मेरे लास्ट मोमेंट्स की ओर मैं आ रहा हूं एक और एक और आयत पढ़ूंगा सतरा का एक बहुत सुंदर आयत है कौन सी पुस्तक थैंक यू सतरा का एक यीशु ने ये, ये बातें कही और अपनी आंखें उठाकर आकाश की ओर उठाकर कहा हे पिता वो घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र क्या काबोध कर कि पुत्र तेरा का करे हाईलाइटर लगाकर नहीं लेटेस्ट ड्रेस में नहीं चकाचौंध की दुनिया में नहीं हाईफाई नहीं नहीं वाईफाई। यू बोलता है पिता आ गया टाइम काबोध कर मैं तैयार हूं अपने जान की बाजी लगाने के लिए क्रूज पर मरने के लिए ताकि काबोध दिखाई दे ताकि मेरे मरने के द्वारा मेरे नीचे उतरने के द्वारा दुनिया जान जाए कि तू मेरे साथ है क्योंकि उसको मालूम था कि यीशु मसीह को मालूम था जब वो ये कह रहा था कि जब वो क्रूस पर मुझे चढ़ाएगा क्रूस पर छोड़कर मुझे चला नहीं जाएगा सुनो सुनो सुनो उसने किसी ने उसको नहीं मारा हम लोग अभी प्रभु बोझ के अंदर आ रहे किसी ने यशु मसीह को नहीं मारा गलत मत रहना सिपाहियों ने उसको कील मारा सब ठीक है लेकिन यशुमसी खुद स्वयं इस राह को चुना उसने और इस राह को चुनने के बाद उसने मानो क्रूस को गले लगाया और गले लगाने के बाद अपने आप को छोड़ दिया इन इन इन नश्वर लोगों के हाथ में कि तुम मुझे कील मारो मुझे लटकाओ मैं मरने को तैयार हूं मैं निकला ही घर से मेरे बाप के घर से मरने के लिए था लेकिन मुझे एक बात मालूम है मेरा बाप मुझे क्रूस पर मरने के लिए ही नहीं उसकी काबोध इसमें नहीं कि मैं मेरा अपना जीवन दे दूं उसका काबोध इसमें है कि जब मैं अपना जीवन दे चुकूं वो मुझे मरे में से जी उठाकर मृत्यु में से बाहर लाकर कब्र में से बाहर लाकर अपना काबोध दुनिया के अंदर प्रकट करे काबोध वैभव है काबोध भरपूरी है जेब भरा हुआ अनुभव काबोध है काबोध मान और सम्मान है काबोध वजन है महाराज पधार चुके हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन यश मसीह नेक्स्ट लेवल पर ले जा बोलते हैं काबोध मुझे याद दिलाई ना प्लीज प्लीज बिल्कुल थैंक यू एक ही जन बोल पाया क्योंकि आप और हम सब स्ट्रगल करते हैं इस चीज से आप नहीं मैं अधीनता सुनने से ही हमको ऐसा लगता है गुलामी की बात आ गई नहीं नहीं। नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा सुनने के लिए आप बोर हो गए सुनते-सुनते। लेकिन फिर भी मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं आधीनता काबोत को अट्रैक्ट करता है अधीनता परमेश्वर की हुजूरी को उतार कर लेकर आती है आप बोल रहे इससे इस वचन से मेरा क्या लेना देना है? अच्छा था बढ़िया था लेकिन क्या अपने तो अभी जाना अपना बस टाइम क्या हुआ वही हुआ जो कल हुआ था लेकिन आज प्रभु आपसे मिलने आया है आपका क्रूस क्या है मुझे जवाब दीजिए आपका क्रूस क्या है आपका क्रूस जवान भाई तेरा क्रूस क्या है शायद तेरा क्रूस पाप से लड़ाई करते हुए तो हार जाता है पाप को संघर्ष करते हुए तो हार जाता है और पाप से गलत विचारों का प्रभाव चाहे वह अश्लील चित्र हो चाहे वह गलत संबंध हो चाहे अनैतिक बातें हो चाहे अनैतिक उससे संघर्ष करते हुए तो हार जाता है शायद तेरा क्रूस वो होगा लेकिन अगर तू क्रूस पर टीका रहेगा प्रभु कहता है मेरा का मैं तेरे जीवन के अंदर प्रदर्शित करूंगा बहन तेरा का होगा तेरे आंसू तेरा क्रूस होगा प्रभु कब प्रभु कब प्रभु ऐसा क्यों प्रभु बार बार मेरे पर क्यों बहन तू ऐसे बोलती होगी तेरा क्रूस है वो और अगर तेरा क्रूस तेरे प्रभु ने तेरे लिए रखा है सुन बहन प्रभु की आत्मा बोलता है तेरे को क्रूस पर छोड़ेगा नहीं क्रूस से उतार कर बाहर लाकर अपना काबू तेरे जीवन के अंदर से प्रकट करेगा सालों से तू प्रार्थना करी प्रभु मेरी बीमारी की चंगाई का क्या होगा मेरी बीमारी का क्या होगा प्रभु इतनी बार प्रार्थना किया इतनी बार प्रार्थना किया प्रभु बोलता है क्रूस मेरे काबोध को दिखाएगा तेरा जवाब नहीं आ रहा तेरे प्रश्नों का जवाब तुझे नहीं मिल रहा काबोध है काबोध है काबोध ये कहता है मेरी महिमा इसमें है कि मेरी महिमा नहीं मेरे भेजने वाले की महिमा करो आपका क्रूस आज सुबह क्या है मैं कहीं नहीं कहूंगा लेकिन मैं सही कहूंगा मैं बोलने जा रहा हूं आपका क्रूस आपका क्रूस परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा अगर आप उससे संघर्ष करना छोड़ देंगे लड़िए मत क्रूस से आपके दर्द से लड़िए मत आपके कंफ्यूजन से लड़ाई मत करिए संघर्ष मत करिए भाग जा निकल जा अलग जा नहीं संघर्ष मत करिए अपने क्रूस को जैसे आपके गुरु ने आपके स्वामी ने गले लगाया आपके पैसों की कमी को आपके दर्द को आपके खालीपन को आपके वेदना को आज सुबह क्रूस को गले लगाइए बोली प्रभु तेरा काबोध मुझे इसके अंदर दिखाई दे देने था। आपको लग रहा है सब टूट रहा है आपको लग रहा है एक के बाद एक, एक एक, एक एक। के एक, एक के के बाद बाद गिर रहा है मेरे कानों में मानो कांच बर्तन की गिरने की आवाज आ रही है। आप गिन सकते हैं है। लेकिन मैं आपके सामने बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं आप इसे लड़ाई मत करिए आप इसे लड़ाई मत करिए इससे संघर्ष मत करिए इसे संघर्ष करने से आप बच सकते हैं लेकिन बचने में काबूद नहीं है बचने में कायरता है क्रूज को गले लगाने में काबूद है उसकी महिमा है आप बोलेंगे नहीं ऐसा मत बोलिए हम आशीष चाहते हैं हम छुटकारा चाहते हैं हम भलाई चाहते हैं हम नौकरी चाहते हैं हम बच्चों की विवाह चाहते हैं, हम मकान चाहते हैं, हम प्लॉट चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है वो काबोत का एक अर्थ है लेकिन काबोत को अगर पूरा महिमा को समझना है मेरे भेजने वाले की महिमा को मुझे पूरा करना है कहीं तो नहीं कि आप पहले चार पहलुओं पर ही रुके हुए हैं काबूत के विषय में आज सुबह एक न्योता इस मंडली को है चार तो ठीक लेकिन पांचवा अधीनता के विषय बच्चों अपने मां बाप के पत्नियों अपने पति के पतियों अपने पत्नियों के हैं क्योंकि लिखा है एक दूसरे के जवानों अपने बुजुर्गों के विश्वासियों अपने सेवकों के अधीन मेरा क्या होगा? मुझे मुझे नहीं नहीं नहीं मालूम मालूम मेरे मेरे मेरे पास पास हर हर चीज चीज का का जवाब जवाब है है है मैं पहले ही बोल रहा हूं। मेरे पास हर का नहीं है। मुझे इतना है, यदि मेरे स्वामी ने स्वर्ग की महिमा छोड़कर उतरने से यदि और मेरे को छुटकारा मिला सुन लीजिए अगर यशु अपने आप को खाली नहीं करता पृथ्वी पर नहीं आता मूर्ति पूजा में फंसे होते पाप के दलदल में गिरे हुए होते और ढूंढ रहे होते मुक्ति मुक्ति मुक्ति मुक्ति लेकिन एक ने अपने आप को खाली किया एक ने अपने आप को पिता के अधीन किया उसने बोला मेरी इच्छा नहीं मेरे बेचने वाले की इच्छा पूरी हो जब वो अधीन हो गया का बोध प्रकट हो गया बहन तुने उधार पाया अच्छे तेरा क्रूज क्या है तेरे विचार है तेरा क्रूस तेरे परिवारिक संकट है क्या तेरा क्रूस तेरा तेरा तेरा तेरा गुस्सा है है क्या तेरा तेरा है क्या क्रूस, क्रूस, क्रोध तेरे अंदर खुट खुट के बरा हुआ है क्या ईर्ष्या जलन, द्वेष? अगर तू से संघर्ष कर रही है बहन अगर तू से संघर्ष कर रहा भाई आज तेरा छुटकारा है चन कहता है उसने अपने आप को क्रूस के हवाले कर दिया लेकिन वो मर गया लेकिन मरा नहीं तीसरे दिन मरे वो में से जी उठा और जितनी महिमा थी उससे ज्यादा महिमा के साथ अपने शिष्यों को दिखाई दी